किसी ने कहा है कि इस दुनिया में सफल ना हो पाने का कारण यह नहीं है कि हम अपनी लिमिट से बड़ा सपना देख लेते हैं बल्कि इसका कारण यह है कि हम अपनी लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते एक बच्चा 4 साल तक बोलना नहीं सीख पाता उस बच्चे के बाप को भी लगता है कि मेरा बेटा लाइफ में कुछ भी करने के लायक नहीं है वो बच्चा बड़ा होकर इंश्योरेंस सेल्समैन बनता है लेकिन उसमें भी फेल हो जाता है कोई सोच सकता है कौन है वो बंदा अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा भी बंदा था जिसको रुलाने में उसकी जिंदगी ने कोई कमी नहीं छोड़ी लेकिन उसी बंदे ने दुनिया को हंसाने में अपनी जिंदगी लुटा दी चार्ली चैपलिन नाम था उनका एक फीमेल सिंगर जब अपना पहला गाना रिलीज करती है तो उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 200 कॉपी बिकती है और उसके 10 साल बाद तक उस सिंगर को कोई नहीं जानते लेकिन उस सिंगर ने इन 10 सालों में इतनी मेहनत करी कि एक गाना ऐसा आता है जो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है केटी पेरी नाम है उनका देखो फेल होना कोई हार नहीं है फेल का मतलब है कि जहां से आए थे वापस जाओ और अपने आप को बेहतर बना के लाओ जब महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से पूछा गया कि क्या उनको अफसोस नहीं है कि वो बिजली का लट्टू बनाने के लिए हजार बार फेल हो गए तो उनका जवाब आया कि मैंने वो 1000 तरीके सीख लिए जिनसे दुनिया का कोई भी इंसान बिजली का लट्टू नहीं बना सकता और जब मुझे ये पता लग गया कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता तो मैं इनके अलावा कुछ और ढूंढूंगा और फिर पता ही है क्या हुआ आज हमारे घर में अगर एक भी दिन बल्ब ना जले तो अजीब सा लगता है एक बेटे को उसका बाप मेडिकल पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में डालता है लेकिन उस बेटे का मन मेडिकल में ना होकर प्रकृति में था उसने कॉलेज छोड़ दी उसके बाप ने बोला कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता है कि मेरे बेटे ने कॉलेज छोड़ दी बाप ने दूसरी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और बेटा वहां से भी भाग आया कि मुझे मजा नहीं आ रहा फिर उस लड़के ने वो किया जो उसको लगता था कि सिर्फ वो कर सकता है और अपनी गिनती दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में लिख के चला जाता है चार्ल्स डार्विन नाम था उनका जिन्होंने वैज्ञानिक बनने के बाद खुद स्वीकार किया कि मेरे घरवाले और मेरे टीचर्स मुझे हमेशा बिलो एवरेज ही समझते थे लेकिन समझने से वो चीज थोड़ी बदल जाती है जो आप हो इन लोगों ने कभी अपने आप को लिमिट से नहीं बांधा चाहे इमेजिनेशन की हो चाहे हार्ड वर्क की हो चाहे टारगेट की हो इन लोगों ने उस लिमिट के बाहर सोचा है और किया है इस लिमिट में हम में से अधिकतर लोग जीते हैं और जब उन्होंने उस लिमिट से बाहर सोचा है तो उन्होंने वही पाया है जो खुद अपने आप में लिमिटलेस था वीडियो के अंत में डॉ ए.पी.जे अब्दुल कलाम की लाइन बोलना चाहता हूं कि असफलता हमारे ऊपर तब तक हावी नहीं होती जब तक हमारी सफलता की परिभाषा स्ट्रांग होती है इसलिए अपनी लिमिट की दीवार को तोड़ो उठो और मेहनत करो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो जय हिंद वंदे मातरम I fix!